लेकिन यहाँ जो प्रसंग है वो प्रसंग पर ना, कि कोई कष्ट ऋश्वरा भी कोई समर्थ भी अपना विनाश नहीं कर सकता है कोई समर्थ भी अपना विनाश नहीं कर सकता हाँ क्योंकि आत्मा ब्रह्म है और अपने में क्रिया के होने में विरोध है जो टीकाकारों ने अर्थ किया है वो विभू को लेकर नहीं किया कि विभू में क्रिया नहीं होती है यह बात यदि सकते हैं फिर भी ऊपर का प्रसंग जो है कि कोई समर्थ भी अपना विनाश नहीं कर सकता है तो विनाश भी एक क्रिया है विनाश क्या है जे? क्रिया क्रिया है तो क्रिया जब होती है तो दूसरे में होती है अपने में कल समझाया था ना तो विभू के बिना विभू को न लेकर के प्रसंगानुसार विनाश एक क्रिया है तो <laughs> ना तो विभू को न लेकर के ऐसे ही प्रति बैठाई टीकाकारों ने उसके बिना भी यहाँ लग जाती है क्योंकि आत्मा ब्रह्म है और अपने में स्वात्मनिक अपने आत्मा में करो या अपने में कर लेना अपने में अपने स्वरूप में यह अर्थ ज्यादा अच्छा है क्योंकि आत्मा ब्रह्म में और अपने में क्रिया के होने में विरोध है अपने में क्या कहेंगे अपने, अपने में तो विनाश भी एक क्रिया है तो वो हो सकती है क्यों अपने में अपने में क्रिया का क्रिया के होने में विरोध है अपने में क्रिया के अपने में क्या है क्रिया का विरोध है या क्रिया के होने में विरोध है होने में विरोध है अपने में क्रिया के होने में विभू के बिना ही लगाना जैसे ये विभू तो नहीं है ना ने, ने. ये नहीं ये विभू नहीं है लेकिन ये अपने में क्रिया कर सकता है नहीं नहीं तो ये विभू के बिना ही ग्रंथ लगाना आप प्रसंग ऐसा ही है क्यूँकी बिना से क्या है आपका क्रिया है ना तो विभू के बिना ही ऐसा लगाया है टीकाकारों वही ठीक है और इसमें तो पाठ ज्यादा है इसमें कैसा है जैसे की नेत्र की रेखा को नेत्र नहीं दे पाता है देखना भी एक क्रिया है ना नेत्र की रेखा को नेत्र आ, तो उसका मतलब क्या है यहाँ भी भूख बिना ही लगाना है पसंद अनुसार ये ध्यान रखना आप है परछिन्न मेंच हाँ परछिन्न में भी क्या है परछिन्न वस्तु भी अपने में क्रिया नहीं कर सकती है आत्मा परिचिन नहीं या परिन्न है तो परछिन्न और परछिन्न का विचार छोड़ करके आत्मा तो परिन्न है पर क्रिया नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी परिन्न होने के कारण क्या क्यों अन्य परछिन्न में क्रिया होती है ना और अपने में क्रिया नहीं होती है तो परछिन्न परछिन्न का विचार छोड़ करके या उस प्रकरण को तो तो लगा देना है परछिन्न है या परछिन्न इसके विचार के बिना ही लग जाता है तो क्योंकि नहीं आत्मा ब्रह्म है और अपने में क्रिया के होने में विरोध है ये पंचमी है ना तो पंचमी किसमें होती है हेतु में तो हेतु किसमें हेतु जैसे धुमात धूम किसमे हेतु है पर्वत के पर्वत में पर्वत में वो नहीं होने में पर्वत में क्या हेतु है धूम तो ये ये जो वाक्य है ना ये किस में हेतु है में नहीं, नहीं नहीं अपने में में क्रिया के होने विरोध है तो ये हेतु है तो किस में हेतु है यह ऐसा लगाना क्योंकि आत्मा ब्रह्म है और अपने में क्रिया के होने में विरोध है इसलिए अपने में विनाश क्रिया नहीं हो सकती है अपने में विनाश क्रिया या अपनी आत्मा की विनाश क्रिया अपनी आत्मा में विनाश क्रिया नहीं हो सकती है सौर जोड़ देना हेतु है, है ना और अपने में क्रिया के होने में विरोध है इसलिए क्या कहेंगे अपनी आत्मा में विनाश क्रिया इतना जोड़ लगा लें इसलिए अपनी आत्मा में विनाश क्रिया नहीं हो सकती है अब कल चल रहा था वो श्लोक देखेंगे नित्य से अनाशिना अप्रमेय क्या कहेंगे नित्य अनाशिना अप्रमेय से शरीर इमे देहा अंतवंता उत्य अविनाशी अप्रमेय आत्मा के शरीरी का क्या अर्थ है आर्णा. आत्मा शरीरम अस्थ अस्थ की शरीरी नित्य अविनाशी अप्रमेय आत्मा के इमे देहा ये शरीर अंत वाले हैं या अविनाश वाले हैं इसको देखेंगे भाष्य में देखेंगे अंतवंत अन्त अंत विद्यते शाम थे अंतवंत क्या समास हो गया अंत विद्य ऐसा थे हाँ भोग भी हुआ नैसा है अंत विद्यते शाम थे अंतवंत अन्त अंत का क्या अर्थ है विनाशा मतलब क्या है कि जिन पदार्थों का अंत अर्थात विनाश होता है जिन पदार्थों का विनाश होता है वे क्या कहे जाते अंत वाले अंत वाले मतलब विनाश वाले विनाश वाले तो ये विनाश वाले हैं है? अब इसको समझाते हैं दृष्टान से यथा मृग तृष्ण का दो अनुवृत्ता सदबुद्धि मृग तृष्णा में होने मृग तृष्णा में होने वाली सदबुद्धि अनुवृत्ता करते होने वाली मतलब मरु मरीचिका में या मरीची जल में होने वाली सदबुद्धि किस प्रकार सदबुद्धि होती है जलम अस्थि अत्र जलम इस प्रकार अत्र जलम अस्थि जलम अस्ती को अथवा जलम सत कह सकते हैं घटा कहते थे घट गट, घटा सुन लेंगे इसलिए सन कहते थे जलम के तो क्या बोलेंगे सत्य अत्र जलम सत। इसमें जल है किसमें मुरुम इसमें इस जल है तो मृत मृतिका में मुरी में क्या हो रही है सतबुद्धि क्या हो रही है लेकिन प्रमाणों के द्वारा निरूपण करें नेत्र क्या है आपका प्रमाण है न्या प्रमाण है।, है तो आप पास से जा करके देखेंगे तो दिखाई देगा और जो है ना जो दूर से जल क्यों दिखाई देता है दोष दोष क्या है वहाँ पे दूरत्व दूरत्व भी ये क्या है जैसे आँख में क्या है मोतियाबिंद हो जाए या तो कोई काच कमल आदि दोष हो जाए तो वस्तु ठीक दिखाई देती है तो आँख तो प्रमाण है लेकिन ध्यान देना कि दोष रहित आँख होनी चाहिए नेत्र कैसा होना चाहिए और यदि दोष रहित नहीं है तो फिर दोष के कारण यथार्थ ज्ञान नहीं होगा जैसे की अंधकार में कोई वस्तु दिखाई देगी मतलब क्या है कि प्रत्यक्ष के लिए जितनी सामग्री चाहिए सब सामग्री होना चाहिए विषय होना चाहिए इंद्री होना चाहिए और क्या है कि विषय इंद्री का संयोग होना चाहिए प्रकाश आदि जो है सब कुछ होना चाहिए अब वहाँ मृत में क्या है अच्छा तो दोष नहीं होना चाहिए तो दोष वहां पर क्या हो जाता है दूर दो तो। क्या दोष होता है संघ आया था ना अति दोष नहीं होना चाहिए तो ध्यान देना मृत तृष्णा में जो सदबुद्धि होती है तो प्रमाणों के द्वारा विचार करने पर वो रहती सदबुद्धि प्रमाण के द्वारा विचार करने पर या प्रमाणों के द्वारा जानने पर वो सदबुद्धि नहीं, नहीं रहती, रहती है पंक्ति तो लगाना जैसे मृग तृष्णिका तृष्णा से स्त्रीलिंग में क्या बनेगा तृष्णिका जैसे बाला से बालिका जैसे मृत तृष्णा आदि में होने वाली सदबुद्धि अनुवृत्ता सदबुद्धि प्रमाण के द्वारा निरूपण करने पर अंत में या मतलब प्रमाण के द्वारा जानने पर अंत में विच्छिन्न हो जाती है विच्छिदे क्रिया का कर्ता क्या है यहाँ बोलो सदबुद्धि विच्छिदे का विच्छिन्न हो जाती है या नष्ट हो जाती है तो कौन विचिन्न हो जाती है सदबुद्धि सात अंत हुआ उसका अंत है सात हुआ विच्छिदा का अंत है भी है ना जो सदबुद्धि सद्बुद्धि का अंत है लगाना यथा मृत कृष्ण का अनुवृत्ता सद्बुद्धि जैसे मृत कृष्ण का आदि मरुमरीचिका है और आदि से इस तरह का दृष्टान्त तो और क्या होगा मरुमरी तरह चलो देखना जैसे मृत कृष्णा आदि में होने वाली सदबुद्धि प्रमाण के द्वारा निरूपण करने पर या प्रमाण के द्वारा निरूपण करने पर अंत में विच्छिन्न हो जाती है प्रमाण के द्वारा समझने पर अंत में विच्छिन्न हो जाती आ, है सत्या अंत वह क्या है उसका अंत है किसका अंत है सदबुद्धि का अंत है तथा उसी प्रकार है स्वप्न तो ने इमे देहा उसी प्रकार तथा इमे देहा अंतवंता उसी प्रकार से ये देह अंतवाले हैं ये देह कैसे है अंत हैं मतलब प्रमाण के द्वारा अनुरूपण करने पर क्या होगा इन ये मतलब जैसे प्रमाण के द्वारा अनुरूपण करने पर देह को विषय करने वाली बुद्धि भी नहीं रहेगी है अच्छा। अब यह कहना प्रमाण के द्वारा अनुरूपण करने पर देह की भी सिद्धि नहीं होगी क्यों देव उत्पत्ति के पहले था और बाद में तो वहाँ बुद्धि का दृष्टान्त दिया है दृष्टांतिक में देह को रखना किसको रखेंगे उसी प्रकार दे प्रमाण से सिद्ध नहीं होती है दे वि प्रमाण से मतलब दे प्रमाण के द्वारा सदा रहने वाली सिद्ध नहीं होती है क्या प्रमाण के द्वारा सदा रहने वाली ये मतलब है हाँ तो वहां प्रमाण को यहाँ देह को दृष्टांतिक में रखना है उसी प्रकार ये देह स्वप्न देह तथा माया देह की तरह विनाशी है या ऐसा लगा लो एक साथ कि स्वप्न में माया के द्वारा निर्मित देह आदि की तरह अंत वाले हैं स्वप्न में जो देह होता है वो कैसा होता है माया मई स्वप्न में दिखाई देने वाले माया मय दे की तरह क्या कहेंगे स्वप्न में दिखाई मैं देने मैं वाले माया मई देह की तरह बिना हैं कौन ये देह जैसे कि जागने पर स्वप्न वाला देह रहता है स्वप्न का देह बिना सी वैसे ही ये बिना है हमने क्या कि अर्थ कि में दिखाई देने वाला माया मई दे माया मात्रा है तो मात्र इसलिए हमने स्वप्न में दिखाई देने वाला माया मई दे ऐसा अर्थ किया है अब चाहे तो अलग भी कर सकते हैं स्वप्न का दे और माया दे तो स्वप्न का दे जो स्वप्न में दिखाई देगा और फिर माया मय दे जो जादूगर दिखाता है माया मय दे क्या हो जाएगा फिर अलग अलग भी कर सकते हो उसी प्रकार से ये दे स्वप्न में निर्मित माया मय दे आदि की तरह बिनाशी है दे आदि आदि से स्वप्न में अन्य जो पदार्थ दिखाई देते हैं वो ले लेना उनकी तरह यह देह बिना सिंह है रहने वाले नहीं है स्वप्न दे चला गया तो कोई चिंता करता है क्या ए, क्या चिंता करना अब देखना ये देखना नित्य से शरीर हाँ शरीर ना का तो किया शरीर बता शरीर का क्या से किया है शरीर वित अच्छा अनासी ना आया श्लोक में अप्रमेयस से लगाना अप्रमेय आप, क्या लिखा है आगे आत्म लिखा है ना तो शरीर से कार्य क्या होता है शरीर वाला शरीर वाला कौन आत्मा शरीर वाला कौन हाँ उसी प्रकार से नित्य अविनाशी अप्रमेय आत्मा के नित्य अविनाशी अप्रमेय आत्मा के ये जोड़ लेना क्या की ये देह अंत वाले कही गए हैं क्या जोड़ेंगे तो आत्मना आत्मनाथ है ना अंतवंता का अर्थ अंत वाले कौन अंत वाले इमेदेहा इमेदेहा को तो जोड़ करके अर्थ लगाना पंक्ति का उसी प्रकार नित्य अविनाशी अपमे आत्मा के ये दे अंत वाले ये दे अंत वाले हैं इति विवेक भी उगता ऐसा विवेकियों के द्वारा कहा गया है ऐसा विवेकियों के द्वारा कहा गया है ये अर्थ हो गया कौन अंत वाले है देहा, देहा को जोड़ के लगेगी बनती अच्छा आत्मा के अंत वाले को देह लगाइए अब ध्यान देना आपको तो लगता होगा कि नित्य और अनासी शब्द पर्याय हैं पर्याय शब्दों का साथ प्रयोग करने पर क्या होती है पुनरुक्ति दोष होता है की नित्य अविनाशी अनाशी करते अविनाशी अविनाशी वस्तु कैसी होती है नित्य तो भाष्यकार कहते हैं यहाँ पुनरुक्ति नहीं है कहते हैं नित्य अनासीना नित्य और अनासीना ऐसा कहना पुनरुक्त नहीं है या ऐसा कहना पुनरुक्ति नहीं, नहीं है ऐसा कहना पुनः कथन नहीं है यह मतलब है पुनरुक्तम का क्या अर्थ है पुनः कथन पुनरुक्ति दोष वाले को क्या कहेंगे पुनरुक्तम पुनरुक्ति दोष वाले को क्या कहेंगे या पुनः कथन ये ध्यान रखना नित्य और अनासीना ऐसा कहना पुनर्कथन नहीं है या पुनर्युक्ति क्या कहेंगे पुनरुक्ति दोष से युक्त नहीं है पुनरुक्ति पुनरुक्ति दोष से युक्त को क्या कहेंगे अनासीनाथ और अनासीना ऐसा अच्छा कहना पुनरुक्ति दोष वाला नहीं है क्योंकि क्योंकि अर्थ कैसे निकलेगा दिव्यवाद पंचमी है ना इस हेतु में होती है नंचमीकरण क्योंकि अर्थ निकलेगा क्योंकि लोग लोक लोके नित्यत्व से क्या विविधत्वात क्योंकि लोक में नित्यत्व और नाश के दो भेद प्रसिद्ध है या दो भेद कहे जाते हैं क्योंकि लोक में नित्यत्व और नाश के दो भेद कहे जाते हैं मतलब तो नित्यत्व भी दो प्रकार का और नाश भी तो कैसा देखना नित्यत्व दो प्रकार का और नाश दो प्रकार का कैसा अब देखना नित्यत्व किस में रहेगा नित्य वस्तु में नष्ट होने वाली वस्तु में क्या होगा नष्ट होगा ना नष्ट होने वाली वस्तु में देखना देहा अदर्शन गेह जैसे जल करके शरीर जैसे जल कर शरीर अदर्शन को प्राप्त हुआ जैसे एक मिनट सीधा लगाए ऐसा लगेगा देखना जैसे शरीर जलकर कर अदर्शन को प्राप्त होने पर नष्ट कहा जाता है सीधे लग जाएगा है? जैसे शरीर जलकर, कर जल करके फिर दिखाई देगा जलने पर भस्मी भूता का क्या अर्थ कि की भूत हुआ अथवा जल गया जैसे देह भूत होकर अदर्शन को प्राप्त होने पर नष्ट हुआ कहा जाता है क्या कहा जाता है नष्ट हुआ कब कहा जाता है जब वो हाँ भस्म जैसे देह भस्म होकर अदर्शन को प्राप्त होने पर भस्म होने पर क्या होता है जब को प्राप्त होने पर क्या कहते हैं नष्ट हो गया लेकिन भस्म उसकी है कि नहीं है, है। जैसे भस्मीभूत ऐसा ही ठीक है। जैसे भस्मी भूत देह का क्या अर्थ हुआ भस्म रूप हुआ दे। जैसे भस्मीभूत हुआ दे, अदर्शन को प्राप्त होने पर नष्ट कहा जाता है अदर्शन को प्राप्त होने पर कौन भस्मीभूत देह कब कहा जाता है अदर्शन को प्राप्त होने पर नष्ट कहा जाता है तो एक नाश यह हो गया हो गया ना अब दूसरा ना साफ देखना यहाँ अन्यदि युक्त अन्यथा परिणत विद्यमान अभी नष्टा जाता उचितुक्त व्याधि आदि से युक्त होने पर कोई थोड़ा फुंसी हो जाए या कोई बहुत डुबला पतला हो जाए या बहुत मोटा हो जाए न? थोड़ा फुंसी विकृतियां आ जाए शरीर में तो व्याधि आदि से युक्त हुआ से युक्त अन्यथा परिणत अन्य परिणता अन्यथा परिणत विद्यमान परिणता विधि आदि से युक्त शरीर अन्य प्रकार से परिणत होने पर अन्य प्रकार से परिणत होने पर विद्यमान होने पर भी नष्टा जाता उच्चते नष्ट हो गया ऐसा कहा जाता है लगाइए विद्यमान देखो कैसा होता है इनमें देखना व्याधि आदि से युक्त शरीर विद्यमान होने पर भी व्याधि से युक्त शरीर विद्यमान होने पर भी अन्यथा परिणत होकर अन्य हाँ हो। व्याधि शरीर विद्यमान होने पर भी अन्यथा परिणत होकर नष्टा जाता नष्ट हो गया ऐसा कहा जाता है पूरे शरीर में खूब घाव हो जाए थोड़े हो जाए तो लोग क्या कहेंगे नष्ट हो गया तो दोनों नाच में अंतर है ना पहले में तो वस्मीभूत हो गया और दूसरे में क्या है ये तो दो दो प्रकार का नाश हो गया ना होने के बाद हाँ, हाँ दोनों प्रकार का नाश इसमी अपने देव को देखिए किस प्रकार पड़ा रहता है भस्म तस्वीना नित्य पंक्ति लगाना तो दो विशेषण दिए है ना यहाँ पे अनासीना और नित्य तो दो प्रकार के विशेषण देने से क्या होगा कि तो दोनों प्रकार के नाश वाला नहीं आत्मा दोनों प्रकार के नाश वाला नहीं, नहीं हाँ ये मतलब हुआ दोनों प्रकार के नाश वाला नहीं है दो प्रकार का नाश हुआ ना तो इन दोनों प्रकार के नाश वाला नहीं है ये मतलब हुआ तरह वहाँ कहा श्लोक में त्लोक अनासीना नित्य अनासीना और नित्य इन दो प्रकार के विशेषणों दो इन दो विशेषणों के होने से क्या कहेंगे इन दो विशेषणों के होने से अच्छा ठीक है अनासीना और नित्य इन दो विशेषणों के होने से और फिर ऐसा करना दुविधेन नासेन अपि असंबंध दुविधेन नासेन कि दोनों प्रकार के नाश से भी अस्ट मतलब आत्मना इस आत्मा का असंबंध है पंक्ति लगेगी श्लोक में अनासीना और नित्य इन दो विशेषणों के होने से इन दो विशेषणों के एक बार एक दुविधेन को और जोड़ के लगा लेना दो विशेषणों के होने से अश्य इस आत्मा का दोनों प्रकार के भी नाश से असंबंध है दुविधे दोनों प्रकार के नाश से भी असंबंध है मतलब आत्मा में दोनों प्रकार के नाश का संबंध नहीं है देह की तरह भस्म नहीं हो सकता है आत्मा और दे रहने पर जैसे उसमें विकार हो जाता है ऐसा भी आत्मा में नहीं हो सकता है तो दो विशेषण इसलिए दिए गए हैं कि उसमें दोनों प्रकार का नाश नहीं है हाँ अच्छा आगे ध्यान देना अन्यथा अर्थ है यदि ऐसा नहीं कहते मतलब दो विशेषण नहीं देते तो कोई सोचता की आत्मा नित्य है लेकिन पृथ्वी की तरह नित्य है कैसे देखना बताया था मैंने पहले कि पृथ्वी जब जैसे पहले क्या होता है मिट्टी चून होती है पृथ्वी पहले किस रूप में होती है चून रूप में और फिर उसमें पानी मिलाकर गीला कर देंगे तो पिंड रूप में पिंड रूप में कौन है पृथ्वी है ना पृथ्वी मृतिका है पृथ्वी एक ही है चूर्ण रूप में पृथ्वी थी अब पिंड रूप में पृथ्वी हो गयी फिर घट बना देंगे तो पृथ्वी हो गयी फिर फूट जाएगा तो कपाल रूप में पृथ्वी और फूट जाएगा कपालिका हो जाएगी तो पृथ्वी तो बनी हुई है ना है, तो पृथ्वी का क्या है कि जैसे वैसे नाश तो नहीं हुआ पृथ्वी तो बनी हुई है तो जैसे क्या है कि विद्यमान अन्यथा परिणाम होता है ना तो वैसे अन्यथा परिणाम हो रहा है कि, कि पृथ्वी कभी हो जाती है मिट्टी एक चूंड पृथ्वी कभी होती है चूंड कभी पिंड कभी घट कभी कपाल कभी कपालिता तो पृथ्वी तो विद्यमान है लेकिन उसका अन्यथा परिणाम होता रहता है अन्यथा परिणाम हाँ परिणाम कभी उसका होता है चूनत्व तो कभी क्या होता है पिंडत्व तो, कभी घटतव तो, कपालतव तो, इस रूप में उसका अन्यथा परिणाम होता रहता है नहीं? अवस्थाओं का परिणाम होता रहता मतलब अवस्थाएं बदलती रहती हैं पृथ्वी का परिणाम होता है मतलब पृथ्वी की अवस्थाएं बदलती रहती हैं तो इस तरह पृथ्वी तो बनी हुई है ना पृथ्वी का नाश तो नहीं हुआ मिट्टी का नाश नहीं हुआ तो कोई सोचे इसी प्रकार से क्या आत्मा इसी प्रकार का होगा आदि से जल लेना जब वो द्रव है तब भी जल है बर्फ हो जाएगा तो भी जल है भाव हो जाएगा तो भी हाँ तो कोई ऐसा सोचे अन्यथा पृथ्वी आदि की तरह अन्यथा पृथ्वी आदि की तरह आत्मा का भी आत्मना अपी अन्यथा पृथ्वी आदि वत्मना अपनी नित्यत्व से आता अन्यथा पृथ्वी आदि की तरह आत्मा का भी नित्व होता पृथ्वी आदि की तरह आत्मा का भी नित्व होता तो ध्यान देना इस प्रकार पृथ्वी का नेतृत्व तो हो गया पर कैसा नेतृत्व है परिणामी नित्यत्व कैसा है तो परिणाम हो रहा है ना परिवर्तित हो रही है और आत्मा का जो नेतृत्व है वो कूटस्थ नित्व है क्योंकि आत्मा का कोई परिणाम नहीं है आत्मा की नित्यता कैसी कूटस्त है कूटस्थ है अपरिणामी नित्यता को कूटस्थ नित्यता कहते हैं और जो प्राकृतिक पदार्थ है इनकी नित्यता कैसी है परिणामी नित्यता है ये अंतर है अन्य पृथ्वी आदिव आत्मना भी नित्य आत्मा का भी परिणामी नेतृत्व होता तदमा भूत वह न हो मतलब पृथ्वी आदि के समान आत्मा का नेतृत्व न हो इसी कार्य इसलिए तद का क्या अर्थ है वह न हो क्या न हो पृथ्वी आदि की तरह आत्मा का नेतृत्व न हो पृथ्वी आदि की तरह आत्मा का परिणामी नेतृत्व न हो इसलिए नित्य सोरनाशिना इन दो विशेषणों को कहा गया है नित्य सोरनाशिना इन दो विशेषणों को कहा गया है मिट्टी भी क्या है आपकी पृथ्वी को भी नित्य कह सकते हैं अनासी कह सकते हैं। दोनों विशेषण के देने से पृथ्वी आदि की तरह नहीं है चलिए अब यहाँ पर समझाते हैं अप्रमेय से आया है ना श्लोक में तो क्या क्या हो गया नित्य से हो गया और अनासी न हो गया ये दोनों प्रकार के अनाश से रही थे आत्मा अब देखिए कहा गया अप्रमेय से अप्रमेश को देखेंगे अप्रमेयस् का अर्थ करते, करते ना प्रमेय ऐसी ना प्रमेय अप्रमेया कस से है अप्रमेयस् का क्या हुआ ना प्रमेय से और इसका अर्थ क्या है प्रत्येक शादी प्रमाण ही मतलब प्रत्येक शादी प्र, प्रमाणों के द्वारा अग्ञे जिसको जाना जाता है उसे क्या कहते हैं जी और जिसको नहीं जाना जा सके उसे कहते हैं ज्ञातुम योग्य गे ज्ञातुम योग्य हाँ मतलब प्रत्यक्ष शादी प्रमाणों के द्वारा जिसे नहीं जाना जा सके वह क्या है अप्रमेय नहीं अग्ञे नहीं जाना जा सके अज्ञे होगा ना प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जिसको नहीं जाना जा सके उसे क्या कहेंगे अज्ञे या अपरिच्छेद और जिसको प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जाना जा सके उसे क्या कहेंगे ज्ञान का विषय और ज्ञान किससे होता है प्रमाण से इसलिए कहते हैं प्रमाणों के द्वारा जाना जा सके की प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जिसको जाना जा सके उसे गे कहेंगे अथवा परिच्छेद कहेंगे और जिसको प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा नहीं जाना जा सकेगा उसे अज्ञे अर्थात अपरिच्छिद कहेंगे तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा अज्ञे तो कहते हैं ऐसा यही बात है हाँ अब इस पर यह जो भाष्प्रकार की पंक्ति है इस पर पूर्व पक्ष आता है शंका आती है धनु से आगमेन आत्मा परिच्छि कि आगम प्रमाण मतलब शास्त्र प्रमाण के द्वारा आगम का क्या है शास्त्र प्रमाण की आगम प्रमाण के द्वारा आत्मा को जाना जाता है आगम प्रमाण के द्वारा आत्मा को जाना जाता है प्रत्यक्ष आदिनाचा पूर्वम कला में यही बात है ना प्रत्यक्ष आदिनाचा पूर्वम इसमें भी यही है चलो वो इसी में पढ़ाए यही है और पूर्व में प्रत्यक्ष आदि से भी जाना जाता है मतलब आदि से क्या लेना है अनुमान प्रत्यक्ष और अनुमान से भी जाना जाता है कौन आत्मा तो फिर जब तो प्रत्यक्ष आदि इस प्रकार प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा आत्मा परिचित हुआ ना संका की कि आगम एन आत्मा कि आगम प्रमाण के द्वारा आत्मा को जाता, ज, ज, जाना जाता है और प्रत्यक्ष और पहले प्रत्यक्ष आदि के द्वारा जाना जाता है प्रत्यक्ष और अनुमान हुई और देखना तो यहाँ पूर्व में थी शोरन्वागम भी लगा लिया ये शंका समाधान ना मतलब ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना ऐसी शंका नहीं करना क्योंकि आत्म आत्मा स्वतः सिद्ध है।, है आत्मा तो स्वतः सिद्धत्व किसका होगा हाँ आत्मा का स्वतः सिद्धत्व है या आत्मा स्वतः सिद्ध है ध्यान देना सिद्ध शब्द है ना सिद्ध का अर्थ सिद्धि सिद्धि के दो अर्थ होते हैं कहीं अर्थ होता है उत्पत्ति कहीं अर्थ होता है ज्ञान सिद्धि का अर्थ क्या होता है कहीं उत्पत्ति कहीं ज्ञान दो अर्थ होते हैं तो सिद्ध का भी दो अर्थ हो जाएगा क्या उत्पन्न हुआ और उत्पन्न और ज्ञात सिद्ध के क्या हो गए उत्पन्न और ज्ञात तो आत्मा स्वतः सिद्ध है मतलब आत्मा स्वतः ज्ञात है आत्मा क्या है स्वतः ज्ञात है मिट्टी से घट सिद्ध होता है तो सिद्ध का क्या अर्थ होगा उत्पन्न मिट्टी से घट उत्पन्न होता, होता है तो मिट्टी से घट उत्पन्न होता है कहे न की आप तर्क के द्वारा आप सिद्ध कीजिए कि यह वस्तु ऐसी है। तो करने का क्या मतलब है उत्पन्न करेंगे उत्पन आप तर्क से सिद्ध कीजिए कि यह वस्तु ऐसी मतलब तर्क से बताइए तर्क से ज्ञान कराइए तो वहाँ ज्ञात है समझ में आ रही बात हाँ तर्क से सिद्ध कीजिए तर्क से तो बनेगा नहीं ना कुछ तो ज्ञान ही कराया जाएगा सिद्धि क्या होता है उत्पत्ति और ज्ञान सिद्ध का क्या होगा उत्पन्न और ज्ञात तो आत्मा का स्वतः तो है मतलब तो जां स्वता, है। स्वता को ही कहते हैं स्वेद नहीं कहा जाता है आत्मा स्वता सिद्ध है या स्वतः ज्ञात है अब ध्यान देना की कभी अभी आपको ऐसा जैसे आपकी कोई वस्तु हो आपका कोई संबंधी हो तो कभी ऐसा मन में आता है पता नहीं अब यह वस्तु है या नहीं ऐसा आता है संदेह होता है कि नहीं होता है अपने विषय में कभी संदेह हुआ है आपको कि मैं हूँ या नहीं? नहीं कभी हुआ है हुआ है तो अपनी अपनी आत्मा के विषय में कभी संदेह क्यों संदेह नहीं क्योंकि वो स्वतः सिद्ध है स्वतः है जो जो वस्तु स्वतः ज्ञात है उसके विषय में कोई संदेह अब देखो ये आपके अब जब आपका नेत्र के साथ संयोग हुआ ना तो ये आपके प्रमाण से सिद्ध है इस इसकी सिद्धि के लिए किस प्रमाण की जरूरत है प्रत्येक प्रमाण क्या है चक्षु तो ये तो आपके प्रमाण से सिद्ध है और अब जो है प्रमाण से सिद्ध है तो क्या है अब इसके विषय में संदेह हो सकता है इसके विषय में क्या है हाँ, कि जो प्रमाण से सिद्ध वस्तु है उसके विषय में कभी संदेह हो सकता है कब जिस काल में प्रमाण से सिद्धि प्रमाण से सिद्ध वस्तु है या प्रमाण से ज्ञात जो वस्तु होती है जो वस्तु प्रमाण से ज्ञात होती है उसके विषय में कभी संदेह होता है और जो वस्तु क्या है कि स्वता जात हो उसके विषय में कभी संदेह नहीं होता नहीं होगा इसीलिए अपने विषय में संदेह जो आदमी को फिर तुमसे हम है कि नहीं बताइए खोज करके उससे <laughs> <laughs> <पूछे। laughs> ऐसा कभी किसी को नहीं होता है अत्यंत मूड को भी नहीं होता है अपने बारे में संदेह <laughs> <नहीं जा नहीं? laughs> वही कहते हैं भाषाकार की ऐसा नहीं कहना या कि जो प्रमाणों से आत्मा को सिद्ध करते हैं या प्रमाणों से आत्मा को जानते हैं ऐसा नहीं कहना क्योंकि आत्मा का स्वतः सिद्धत्व है आत्मा का तो स्वतः जानने के लिए और किसी प्रमाण की जरूरत किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं स्वतः ज्ञात है यहाँ तक की जागृत सुख सुखी कभी भी संदेह होता ही नहीं उसके विषय में आगे देखना अब जो है ना ऐसा समझिए आप कि जैसे कि प्रमाण का प्रयोग करने वाला जो है उसे क्या कहते हैं प्रमाता प्रमाण का प्रयोग करने वाले को क्या कहते हैं प्रमाता कर्त होता है प्रमा का करता प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान का करता या यथार्थ ज्ञान को करने वाला है तो जो, जो प्रमाण का प्रयोग करने वाला व्यक्ति है उसे क्या कहेंगे प्रमाता तो जैसे की आप प्रमाता है आप प्रमाण से किसी वस्तु को जानते हैं आप प्रमाण से किसी वस्तु को जानते हैं तो ध्यान देना कि प्रमाण से जो व्यक्ति किसी वस्तु को जानता है वह व्यक्ति पहले से है कि नहीं है प्रमाण की प्रवृत्ति के पहले भी वो विद्यमान है प्रमाण की प्रवृत्ति के पहले भी वो यदि कोई कहे कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण से अपने को जानते हैं किससे जानते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग कौन कर रहा है प्रमाता तो प्रत्यक्ष प्रमाण का जो प्रयोग कर रहा है यदि वो पहले नहीं होगा तो प्रमाण का प्रयोग कर पाएगा तो प्रमाण का प्रयोग कब कर सकता है जब वो पहले पहले है तो जब पहले है तो फिर इसका मतलब है प्रमाण की प्रवृत्ति के पहले ही वो सिद्ध है वो पहले ही वो तभी तो प्रमाण का प्रयोग कर रहा है तो पहले से सिद्ध यही भाष्यकार कहते लगा यही प्रमातरी आत्मनि सिद्धे प्रमितोहो प्रमाणान्वेषणा भगवती क्या है ही है। प्रमातरी आत्मनि सिद्धे क्योंकि प्रमाता आत्मा के सिद्ध होने पर प्रमाता आत्मा के सिद्ध होने पर या प्रमाता आत्मा के ज्ञात होने पर प्रमितोहो कार्य है पर कि वो क्या कहेंगे ये परमात्मक ज्ञान करने करने वाले को. करने वाले को को ज्ञान ज्ञान का इच्छुक समझते हैं hmm. परमिशु का अर्थ होता है परमात्मक ज्ञान का इच्छुक मतलब यथार्थ ज्ञान का इच्छुक यथार्थ ज्ञान का या प्रमा का इच्छुक कि प्रमा के इच्छुक व्यक्ति को प्रमाण की षणा होती है या प्रमाण की आवश्यकता होती है कह सकते प्रमाण की खोज होती है प्रमाण की प्रमाण की खोज कब होगी मतलब प्रमाता की सिद्धि के पहले या प्रमात्मा की की सिद्धि के बाद मैंने क्या पूछा आपसे प्रमाण की ध्यान देना जब कोई व्यक्ति स्वयं सिद्ध है ना प्रमाता आत्मा स्वयं सिद्ध है तब उसको किसकी अपेक्षा पड़ेगी होगी प्रमाण की किसकी होगी प्रमाण की जैसे की अभी अंधकार में आप आंख बंद करके आप बैठे हैं तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है नहीं, तो आपको किसकी आवश्यकता है प्रमाण की? प्रमाण क्या नेत्र आपको नेत्र खोलना पड़ेगा तो जो नेत्र खोलेगा खुल, जो प्रमाता वहाँ पर है जो नेत्र प्रमाण से ज्ञान करना चाहता है वो पहले से सिद्ध है कि नहीं है वो क्या है पहले से वही बता रहे हैं ही कर क्योंकि प्रमातर यात्रि क्योंकि प्रमाता आत्मा की सिद्धि होने पर सिद्धि होने पर मतलब क्या है कि ज्ञात होने पर प्रमाता आत्मा ज्ञात होने पर या प्रमाता आत्मा सिद्ध होने पर पहले से प्रमाता आत्मा सिद्ध होने पर तो जो प्रमाता आत्मा है ना उसी को क्या कहेंगे प्रमिश्व प्रमिशु का मतलब क्या है की परमात्मा ज्ञान का इच्छुक आगे और प्रमात्मा ज्ञान चाहता है न कि उसे जिज्ञासु को प्रमाण की अन्वेषणा होती है या वह जिज्ञासु प्रमाण का अन्वेषण करता है प्रमाण का हाँ कब अपनी सिद्धि पंक्ति लगेगी क्योंकि प्रमाता आत्मा सिद्ध होने पर उस जिज्ञासु को या उसे ज्ञान करने वाले को उसे ज्ञान के इच्छुक को प्रमाण की अन्वेषणा होती है या प्रमाण की खोज होती है प्रमाण की खोज कर रहा है ना वो कब अपनी सिद्धि जब है पहले तब बाद में खोज कर रहा है बाद में खोज हाँ तो इसको अलावा प्रमाण प्रयोग प्रमाण का प्रयोग करने के पहले से ही वो है तो प्रमाण से है तो सिद्ध है क्या वो नहीं स्वयं सिद्ध है स्वतः सिद्ध है वो ऐसा तो वही बताते हैं भाषा इसी को समझाते हैं ना ही कर सकम अहम अहम ही कर सकम इतम इति पूर्वम आत्मान अप्रमा ही करते क्योंकि अहम इतम मैं ऐसा हूँ मैं मैं ऐसा हूँ इस प्रकार इस प्रकार पूर्वम पूर्व में मैं ऐसा कर इस प्रकार पूर्व में अपने को जाने बिना या पूर्व में अपने को न जानकर कर पश्चात प्रमेय परिच्छेदाय न प्रवर्तते कि बाद में प्रमेय पदार्थ को जानने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है ध्यान देना जो व्यक्ति प्रमेय पदार्थ को जानना चाहता है प्रमा के विषय को क्या कहते हैं प्रमेय ये घटादी सभी क्या है प्रमेय अं। है तो प्रमेय को जानने के लिए प्रवृत्त होता है तो प्रमेय को जानने जाना किसके द्वारा जाता है प्रमाण तो के द्वारा तो प्रमाण के द्वारा प्रमेय को जानने में प्रवृत्त होता है लेकिन मैं ऐसा हूँ इस प्रकार बिना जाने प्रवृत होता है क्या अपने को नहीं मैं ऐसा हूँ ऐसा जाने बिना वो तो अपने को ज्ञान ही रहा है अपने को तो हाँ क्योंकि वो क्या है कि वो स्वता है स्वताज्ञात ज्ञात है स्वता ज्ञात है, स्वताग्यात है आत्मा ज्ञान रूप है ना ज्ञान रूप वस्तु को जानने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं।, नहीं।, नहीं होती है जैसे देखना अंधकार में घटादी पदार्थ रखे है जब अंधकार में घटादी पदार्थ रखे है तो उनको जानने के लिए क्या चाहिए प्रकाश चाहिए आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी तब आप अंधकार में स्थित घटा को जान पाएंगे कब प्रकाश के द्वारा और प्रकाश को जानने के लिए दूसरा प्रकाश चाहिए प्रकाश को जानने के लिए दूसरा प्रकाश नहीं।, नहीं चाहिए वैसे ये सब क्या है कि ये सब जड़ पदार्थ है ना ये ये सभी क्या है ये जड़ पदार्थ है इनको हम किसके द्वारा जानते हैं ज्ञान के द्वारा किसके द्वारा जानते हैं हाँ ज्ञान के द्वारा जानते हैं है किसके द्वारा जानते हैं शरीर से जो है ना ज्ञान रूप आत्मा का संबंध खत्म हो जाए तो प्रकाश प्रकाश रहते सब जान पाओगे तो क्या आत्मा कौन है आत्मा ही तो ध्यान देना कि ये घटादी पद, जड़ पदार्थों को हम किसके द्वारा जानते हैं ज्ञान के द्वारा जानते हैं? किसके द्वारा जानते हैं? और फिर ज्ञान को जानने के लिए और कुछ चाहिए जैसे अन्य कार्य में स्थित घटादी को जानने के लिए प्रकाश चाहिए और प्रकाश को जानने के लिए अन्य प्रकाश में नहीं चाहिए वैसे घटा को जाने किसके द्वारा जानते हैं ज्ञान के द्वारा और ज्ञान को जानने के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता हाँ क्योंकि ज्ञान जो है ना वो क्या है स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश से तो आत्मा क्या है ज्ञान है आत्मा क्या है ज्ञान है मतलब ज्ञान रूप आत्मा है आत्मा कैसा है ज्ञान रूप आत्मा है आत्मा का स्वरूप क्या है ज्ञान वही प्रकाशता है वही सबको जानता रहता है जागृत स्वप्न सुल में वही सबको प्रकाशता रहता है मतलब सबको जानता रहता है ज्ञान मात्र उसका स्वरूप है अब पंक्ति लगाइएगा तो की मैं ऐसा हूँ इस प्रकार पूर्व में अपने को ना जानकर पूर्व में अपने को ना जानकर बाद में प्रेमे को जानने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है ये बात ठीक है ना तो बाद में प्रेमय को जानने के लिए कब त्रिवृत होता है जब वो अपने को जानता है अपने को अपने को जानता है तब किसने में प्रवृत्त होता है प्रमे को जानने में और जो अपने ये बात समझ रही है क्योंकि मैं ऐसा हूँ इस प्रकार पूर्व में अपने को ना जानकर बाद में प्रमाण के द्वारा प्रमेय प्रमे को जानने में प्रवृत्त नहीं होता है चाहे प्रमाण के द्वारा जोड़ लेना प्रमाण के द्वारा प्रमेय को जानने में प्रवृत्त नहीं होता है तब प्रवृत्त होगा जब वो मैं ऐसा हूँ वैसा अपने को जान रहा है चाहे किसके द्वारा जान रहा है किसी साधन से नहीं जान रहा स्वयं अपने को जान रहा है किसी प्रमाण से नहीं जान रहा है प्रमाण की प्रवृत्ति तो बाद में होती है लगाइए न ही आत्मा नाम कस अप्रसिद्धो बहुति आत्मा किसी का अप्रसिद्ध नहीं है अप्रसिद्ध करते अज्ञात आत्मा किसी का अज्ञात नहीं है कसिद आत्मा अप्रसिद्धा न बहुति किसी का आत्मा अज्ञात नहीं है किसी का आत्मा अज्ञात है क्या मतलब क्या आत्मा सबके लिए ज्ञात है किसी के लिए भी आत्मा अज्ञात नहीं होता है किसी के लिए भी आत्मा अज्ञात नहीं होता है अच्छा जब सबको अपना आत्मा ज्ञात ही है तो शास्त्र की क्या जरूरत है तो सब फे, फे जो है ना आत्म सत्व को जानिए सूत्र से जानिए क्या जरूरत है तो वो बताते हैं शास्त्र प्रमाणम शास्त्र तो अंतिम प्रमाण है मतलब प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ऐसा तीन विभाग जब प्रमाण से करेंगे तो अंतिम कौन हो जाएगा शास्त्र हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुमान शास्त्र ऐसा तीन विभाग करने पर प्रमाणों में अंतिम कौन हो जाएगा शास्त्र शास्त्र प्रमाण है वो क्या है अतत धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तक अतट धर्म के अध्यारोपण मात्र का निवर्तक होने से आत्मनी विषय में प्रमाण होता है ध्यान देना शास्त्र प्रमाण होता है को अज्ञात अर्थ के ज्ञापक को प्रमाण कहते हैं प्रमाण किसे कहते हैं अज्ञात अर्थ के व्यापक को प्रमाण कहते हैं तो आत्मा अज्ञात अर्थ है क्या किसी के लिए तो आ, तो शास्त्र अज्ञात अर्थ व्यापकत्वे आत्मा के विषय में प्रमाण नहीं है अज्ञात अर्थ व्यापकत्व आत्मा के विषय में प्रमाण किंतु अतत् धर्म के अध्यारोप मात्र का निवर्तक होने से प्रमाण कहा जाता है शास्त्र अतक धर्म समझे ना जैसे कि दे का धर्म स्थूलत वगैरह है ना उसको हमने उसको जो है किसने आरोप कर बैठे अपनी आत्मा में मैं मोटा हो गया मैं पतला हो गया तो जो अतत् धर्म का आरोप कर लिया है जो आत्मा के धर्म नहीं है उनको आत्मा में भूल से मान रखा है तो उनका क्या शास्त्र निवृत्ति करता है कि तुम स्थूल नहीं हो आत्मा स्थूल नहीं है आत्मा कृष्ण नहीं है हा? तो शास्त्र कैसे प्रमाण होगा अत धर्म की निवृत्ति करने से प्रमाण होता है अज्ञात अर्थ का ज्ञापक होने से प्रमाण पर अत धर्म की निवृत्ति अत धर्म की निवृति कौन करता है अतत् धर्म की निवृत्ति शास्त्र कराता है इसलिए शास्त्र को प्रमाण कहा जाता है बात समझ में तो शास्त्र की प्रवृत्ति के पहले भी आत्मा स्वता सिद्ध है पर शास्त्र की आवश्यकता है शास्त्र के बिना जो है ना जब तक अत धर्म की निवृति नहीं होगी तब तक समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि सभी प्रकृति के धर्मों का अपने आरोप कर बैठा है जी तो उसकी आवश्यकता है शास्त्र की ओम पूर्ण मदर्ण मृणा